उपस्थित साधक साधिकाओं धर्म प्रेमी सज्जनों उपासना में उसे सफलता मिलती है जिसे उपासना की भूख होती है उपासना में भूख उसे होती है जिसको तीन बातों का परिज्ञान हो पहली बात है कि इस संसार में दुख है और हम आत्मा क्लेशित हैं दुखों से दूसरी बात कि यह दुख भौतिक साधनों से सांसारिक साधनों से नहीं दूर हो सकता है और तीसरी बात कि यह दुख ईश्वर की सहायता से दूर होता है इन बातों का ज्ञान होने से उपासना में रुचि होती है उपासना की भूख होती है आपको उपासना की सज्जा के लिए चार स्थितियां बनानी है कि ईश्वर यहां हैं अभी हैं अपने में है और अपने हैं ईश्वर यहाँ हैं कैसे पता लगेगा आप ये मानते हैं कि ईश्वर हमें कर्मों का फल देते हैं तो अभी हम जो शुभ कर्म करेंगे उसका फल कौन देगा परमपिता परमेश्वर देंगे और तब देंगे जब वो यहाँ उपस्थित हों इसलिए ईश्वर यहाँ हैं अभी हैं अर्थात इस समय है वर्तमान में हैं अपने में हैं हमारे अंदर हैं हम आत्मा हैं हमारे अंदर ईश्वर विद्यमान हैं और अपने हैं अपना उसको कहते हैं जो हमारा सबसे अधिक हित चाहता है कल्याण चाहता है उसको हम अपना कहते हैं ईश्वर से अधिक कोई हमारा हित या कल्याण अधिक नहीं चाहता है इसलिए ईश्वर अपने हैं इस प्रकार की स्थिति बनाकर हमें अत्यंत श्रद्धा प्रेम रुचि से ईश्वर की उपासना करनी है सीधे होकर बैठिए आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए शरीर में कोई खिंचाव तनाव ना हो और वही चार स्थितियां बनाइए हे परमेश्वर आप यहां हैं अभी हैं हमारी आत्मा के अंदर हैं अपने में हैं और आप अपने हैं अब अब परम पिता परमेश्वर को संबोधित करना है सास भरिए ओ... ओ... मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपकी कृपा से हम आपके ध्यान में सफल होवें अब प्राणायाम करना है आप विधि जानते हैं प्राणायाम कीजिए मन में ओम का जप करना है ईश्वर को नहीं भूलना है ओम सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक ओ सर्वरक्षक प्राणायाम के पश्चात प्रत्याहार की स्थिति बनानी है अपने आप को सतर्क सावधान रखिए अपने मन पर पूरा नियंत्रण रखिए मन पर नियंत्रण से इंद्रियां स्वतः वश में आ जाती हैं बाह्य अनावश्यक विषयों से इंद्रियों का संबंध हटा दीजिए धारणा लगाइए शरीर के किसी एक स्थान पर एकाग्र हो जाइए अपने मन को उस स्थान पर स्थिर कीजिए अब मानसिक सज्जा करनी है मन पर पूरा नियंत्रण रखिए बिल्कुल शांत एकाग्रता की स्थिति बनानी है परम पिता परमेश्वर सर्वव्यापक है यहाँ विद्यमान हैं जैसे मैं आपकी अनुभूति कर रहा हूँ आप मेरी अनुभूति कर रहे हैं ऐसे ही परम पिता परमेश्वर हम सब की अनुभूति कर रहे हैं और हमें भी ईश्वर की अनुभूति बनानी है कि परमपिता परमेश्वर चेतन हैं और यहाँ विद्यमान हैं हमारा मन जड़ है हम मन को नियंत्रण में रख सकते हैं अपने मन की चंचलता को दूर करने के लिए ईश्वर के प्रति भक्ति भाव को उत्पन्न करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना कीजिए तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा रहे साफ न हो धुंधला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 आया हू शरण तेरी भक्ति के भाव भर दो भक्ति के भाव भर दो अनुभूति बनाए रखनी है एकाग्रता सतर्कता सावधानी आलस्य प्रमाद नहीं करना है जागरूक बने रहना है प्रकृति का चिंतन ही परमेश्वर आपने इस सारे संसार की रचना प्रकृति से की है प्रकृति का सत्व गुण हमें सुख देता है प्रकृति का रजोगुण हमें दुख देता है प्रकृति का तमोगुण हमें मूढ़ता देता है हे परमेश्वर संसार की सभी वस्तुएं जो प्रकृति से बनी हैं, उनमें ये तीनों गुण विद्यमान हैं इसलिए इन पदार्थों से हमें पूर्ण सुख और शांति नहीं मिल सकती है पांच विषयों से हमें पूर्ण सुख और शांति नहीं मिल सकती है हे परमेश्वर इन विषय भोगों में मैंने न जाने कितने जन्म गवा दिए हे परमेश्वर संसार की भागम भाग से कुछ नहीं मिल रहा है इस संसार की भूल भुलैया में मैं फंस ना जाऊं, मुझे निकाल दीजिए मेरी रक्षा कीजिए मेरी अविद्या को दूर कीजिए इस प्रकृति से प्राकृतिक पदार्थों से हमें पूर्ण सुख और शांति नहीं मिल सकती ये साधन है हे परमेश्वर मैं इसे साध्य न समझू आत्मा का चिंतन मैं आत्मा हूं अत्यंत सूक्ष्म इस शरीर का स्वामी इस शरीर को चलाने वाला इसका संचालक मन को प्रेरित करने वाला मैं आत्मा चेतन हूं एक देशी हूं मेरा कोई रंग रूप आकृति नहीं है मेरा कोई लिंग नहीं है मैं अत्यंत सूक्ष्म हूं एक देशी निराकार चेतन अदृश्य नित्य अविनाशी हूं इस शरीर से पृथक हूं हे परमेश्वर आपकी कृपा से मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है आपने मुझे यह जीवन दिया है परम पिता परमेश्वर की अनुभूति बनाइए मंत्र के माध्यम से हम ईश्वर का ध्यान करेंगे त्रयंबकं यजामहे ये वर्धन उर्वाकमीव बधना मृत्योर्मुक्षीय मृताबक यजा यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन बंधना मृत्यो मृता हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं त्रयंबकम हे प्रभु आप तीनों कालों में हमारी माता हैं अम्बा हैं रक्षक हैं आप हम जीवात्माओं की इस प्रकृति की और इस कार्य जगत की माता हैं रक्षक हैं पालक हैं आप इन तीनों के स्वामी हैं हे परमेश्वर आप ज्ञान कर्म उपासना रूपी त्रिविध ज्ञान के देने हारे हैं यजामहे हम उपासक साधक गण आपकी पूजा करते हैं आपकी उपासना करते हैं आपका ध्यान कर रहे हैं सुगंधि हे है परमेश्वर आप दिव्य गुण रूपी सुगंधि से युक्त हैं यश कीर्ति रूपी सुगंधि से युक्त हैं हमें भी दिव्य गुणों से युक्त कीजिए हमें भी यश कीर्ति प्रदान कीजिए पुष्टि पुष्टिवर्धनम हे परमेश्वर आप शरीर मन बुद्धि और आत्मा को पुष्टि प्रदान करने वाले हैं हे परमेश्वर हमें पुष्टि प्रदान कीजिए उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुखीय हे परमेश्वर जैसे खरबूजा पकने पर डंठल से स्वतः अलग हो जाता है ऐसे ही हे परमेश्वर मैं मृत्यु रूपी दुख से छूट जाऊ इस संसार रूपी डंठल से तत्वज्ञान रूपी पक कर मैं दूर हो जाऊं हे परमेश्वर मां अमृता मैं आपके आनंद से मोक्ष रूपी आनंद से दूर ना हूं ऐसी हम पर कृपा कीजिए आप ही हमारे रक्षक हैं आप ही हमें मृत्यु रूपी दुख से छुड़ा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं परमपिता परमेश्वर के कुछ गुणों के माध्यम से जप करेंगे जप के माध्यम से ध्यान करना है परमेश्वर आप सत्य हैं अर्थात अविनाशी हैं आप चेतन हैं ज्ञान स्वरूप हैं आप अनंत हैं और आप सबसे बड़े हैं इन गुणों की अनुभूति बनाइएगा ओ, ओ, ओ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ब्रह्म मेरे साथ कहिएगा भावना बनाते हुए हे परमेश्वर आप सर्व सर्वरक्षक हैं आप, है। आप सत्य हैं है। है। सबसे श्रेष्ठ हैं अविनाशी हैं आप ज्ञान स्वरूप हैं चेतन हैं आप अनंत हैं आप अनंत तक विद्यमान हैं आप में अनंत गुण हैं अनंत ज्ञान अनंत बल अनंत उत्साह है हे परमेश्वर हमें भी ज्ञान बल उत्साह प्रदान कीजिए हे परमेश्वर आप महान हैं ब्रह्म हैं हमें भी दिव्य गुण प्रदान कर महान बनाइए ओ satyam janam anantam brahma om satyam janam पिता परमेश्वर से उत्तम बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी है गायत्री मंत्र से अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए बाह्य विचारों को ना उठाते हुए धी धीयो पंक्ति के माध्यम से हम अर्थ करेंगे आपको वैसी भावना भी बनानी है प्राण प्रदाता संकट त्राता प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओ हे सुखदा पिता माता पिता वरेण्य सविता शुद्ध स्वरूप करें हम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण धार vidha मेरे साथ कहिए हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं इस सारे संसार को बनाने वाले हैं ऐश्वर्य के दाता हैं हे परमेश्वर आप सबसे श्रेष्ठ हैं, हैं। वरण करने योग्य हैं आप सब क्लेशों को भस्म करने वाले हैं काम क्रोध आदि को नष्ट करने वाले हैं शुद्ध स्वरूप हैं दिव्य गुणों के दाता हैं हे परमेश्वर हम, हम आपका ध्यान कर, कर रहे हैं आपके गुणों को आपके गुणों आपकी कृपा से हम धारण करें, हम करें। हे, परमेश्वर, हे परमेश्वर हमारी बुद्धियों को, को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित करिए की अनुभूति बनाए रखते हुए संध्या के मंत्रों का उच्चारण करना है साथ में अर्थ भी करना है वैसी भावना भी बनानी है ओम सन्नों देवी आपो रो भवंतु पीत स्रवु ना वाक ओ चक्षुः चक्षुः चक्षुचु ओ श्रोत्रोत्र ओ पुनातु पुना नेत्रो ओं पुनातु कंठे ओ मह पुना हृदय ओ जन पुनाभ्या पुनातु, पुनातु, पुनातु पादयोः न शिसी ओ खम ब्रह्म सर्वत्र चाधाशोध्य जायत त्ययत समुद्रो समादर्णवा दि संवत्सरो अजा विश्व मिशतो वसी सूरिया चंद्रमसौ धाता यहा पूमकय दिवच पृथिवी चातरी क्षमत स्व शनो देवीरभीष्ट आपो भू ओम प्राची चीदिग्निपतिरि रक्षिता भ्यो नम धिपतिभ्यो नम रक्षितृभ्यो नमशुभ्य नम ऐसा वीस्मस्त वोजे दक्षिणागिंद्रोधिपतिरश्चिराज रक्षिताशव तेभ्यो नमोपति्यो नम रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्त ये स्म वय स्म वोजे दीची दिग्विधिपतिदा रक्षिताषव ते्यो नमोपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्योस्तु वय जंद उदी ची दिक्सोमिपतिवो रक्षिताशन ऋष ते नमोधिपति्यो नमो अस्तु रक्षितिभ्यो नमा नमाशुभ्यो नम एवभ्योस्माष्टम वयम ग्रीष्मेद ध्रुवा दिग्विष्णुरपतिष्रीव रक्षिता नमोपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम युभ्यो नम एभ्योस्म शिमस्तोजेद ऊर्ध्वा बृहस्पतिरिपतिश्वि रक्षिता वर्षम शे नमोधिपति्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्य नम ऐसावेष वयम ोज भेद या तमसस्परी स्व पश्य उत्तर दिव दूरमगन्म ज्योतिम उदुत जातवेदसम दहं के तव दृशे विश्वाय सूर्य चित्र देकुर्मुस्यानेप्या अंतरक्ष सूर्य आत्मा जगत स्तुष्च स्वाह तच्चुरदेवि पुरस्ता पश्येम शरद शत जीव शरद शत शृणुयाम शरद शत म शरद शतम दीना शरद शत भूयस् शरद शता ओ भूर्भुव स्व तुर्वरे भर्गो देवस्म दियो यो नचोदया हे ईश्वर दयानिधे ईश्वरदया नपोपना धर्माथकामा सद्य ओम नमः नम शय चय नम शंकय नयस्कराय चम शिवाय शिवतराय चा, चा, चा, चा शांति ही, शांति हे परमेश्वर आप सारे संसार की रचना करने वाले हैं आप आनंद स्वरूप हैं सर्वव्यापक हैं हे प्रभु हमें मनोवांछित सुख व पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि कराइए हे प्रभो सब ओर से सब प्रकार से सब काल में हमें सुखी करिए हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह शरीर प्राप्त हुआ है हमारा शरीर और इंद्रियां सभी स्वस्थ बलवान रहें दृढ़ रहें पवित्र रहें हम इंद्रियों के माध्यम से पवित्र आचरण करें हे परमेश्वर आप सर्व रक्षक हैं जीवन के आधार हैं दुख नाशक हैं सुख स्वरूप हैं आप महान हैं पूजनीय हैं ज्ञान स्वरूप हैं दुष्ट विनाशक हैं जगत उत्पादक हैं अविनाशी हैं हे परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं हम आपकी शरण में हैं आप न्यायकारी हैं हे प्रभु हम आपकी शक्ति को याद रखें आपकी महानता को याद रखें और पाप कर्मों से सदैव बचें आप पाप कर्मों का दुख रूपी दंड देते हैं हे परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान बल सामर्थ्य दीजिए कि हम कदापि पापाचरण ना करें हे प्रभु आप सर्वव्यापक हैं हम हर स्थान पर आपकी अनुभूति बनाए हे प्रभु आपकी न्यायकारिता को हम याद रखें और मन से भी हम पाप कर्म ना करें हे परमेश्वर आपने हमें तरह तरह के साधन प्रदान किए हैं इन साधनों का हम सदुपयोग करें हम आपका अत्यंत धन्यवाद करते हैं आपको बारंबार नमन करते हैं नमस्कार करते हैं हे प्रभु हम किसी से भी द्वेष भाव न रखें सबके प्रति कल्याण और हित की भावना रखें हे परमेश्वर हम किसी से राग द्वेष द्वेशर्षा ना करें दूसरे की उन्नति देखकर हम प्रसन्न रहें हम सबके प्रति कल्याण की उन्नति की भावना रखें हम अपने दोषों को देखें और अन्यों के गुणों को देखें हे परमेश्वर हमें सदबुद्धि दीजिए हे परमेश्वर आप अत्यंत अद्भुत हैं दिव्य हैं महान हैं आप काम क्रोध के नाशक हैं आप विद्वानों और धर्मात्माओं के हितकारी हैं आपकी कृपा से भी हम विद्वान बने धर्मात्मा बने धार्मिक बने हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमारे सभी दुख दूर हो जाएं। प्रभु हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए जिससे हम आपकी ओर शीघ्रता से बढ़ सके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि शीघ्र कर सके सुख स्वरूप परमेश्वर सुख के दाता आपको नमस्कार है हे धर्मयुक्त कार्यों को करने वाले धर्म में नियुक्त करने वाले आपको नमस्कार है हे मंगल स्वरूप परमेश्वर हे मोक्ष दाता आपको नमस्कार है हे परमेश्वर हमें त्रिविध दुखों से बचाइए आध्यात्मिक आधि भौतिक आधिदैविक सभी प्रकार के दुख दूर कीजिए आपसे विनम्र प्रार्थना है परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए जो भी आपकी मनोकामना है और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर हम हमें ऐसा सामर्थ्य दीजिए ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए कि हम अपने कुसंस्कारों को शीघ्र नष्ट कर जीवन मुक्त बनें, आपको प्राप्त करें मोक्ष को प्राप्त करें परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि हे परमेश्वर आपकी कृपा से हमें यह जीवन मिला है यह अवसर मिला है आपकी कृपा से हम कुछ आपका ध्यान उपासना कर पाए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर की अनुभूति बनाए रखिए रखेंगे ईश्वर से हमें जुड़े रहना है ईश्वर से मित्रता करनी है ईश्वर से जुड़ने की प्रेरणा देने वाला एक गीत हम कहेंगे ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जो ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग संगजो विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ विषयों से मुख मोड़ षयों से मुख मो ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से, से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संगजो प्रतः साय संध्या कर ले प्रातः सायम संध्या कर ले वेद ज्ञान जीवन में भर ले कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ शुभ कर्मों को न छोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मान ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ केवल धन संचय में रहना केवल धन सं विषय भोग सागर में बहना विषय भोग सागर में बहना यह अंधों की दौड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ यह अंधों की दो ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ अविद्या नाश किया कर आविद्या का नाश किया कर सदा ईश संग वास किया कर सदा ईश संग, संग वास किया कर छोड़ जगत की हो मानव ईश्वर से संग जोड़ छोड़ जगत की गोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव ईश्वर से संग जोड़ ना पाया अब भी जो तू चेतना पाया तो फिर तुझको यह जग माया तो फिर तुझको यह जग माया देगी तोड़ मरोड़ मानव ईश्वर से ODDS संग जोड़ दे मरोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जोड़ मानव, ईश्वर से संग जोड़ ईश्वर से संग जो ईश्वर से संग जोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ विषयों से मुख मोड़ मानव विषयों से मुख मोड़ ईश्वर से संग जोड़ श्वर से संग जो। से संग जो ईश्वर से जो अब विराम करते हैं हथेली से आंखों को ढक लीजिए धीरे धीरे आंखों को खोलना है शिविर में आने के बाद आपकी उपासना के प्रति रुचि बढ़ी है या नहीं बहुत अच्छी बात है आप में से कौन कौन महानुभाव सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन उपासना करेंगे प्रतिदिन उपासना करनी है सामान्य परिस्थिति में कोई विशेष परिस्थिति आ जाए समय ना मिले तो बात दूसरी है बहुत अच्छी बात है अब आप में से कौन यह संकल्प लेगा कि 15 से 30 मिनट तक 15 मिनट से 30 मिनट तक प्रतिदिन उपासना करेंगे जिन्होंने हाथ ऊंचा नहीं किया है क्या वे 15 मिनट भी ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते है? सभी के हाथ ऊंचा होवे तो अच्छा लगेगा ज्यादा करेंगे कोई बात नहीं कम से कम 15 मिनट 15 से 30 मिनट जो भी उपासना पंद्रह से तीस मिनट करेंगे सभी करेंगे तो फिर विश्वास के लिए आप संकल्प लीजिए लेंगे तो बोलिए मेरे साथ आंख बंद कर लीजिए हे परमेश्वर हम आपकी कृपा से संकल्प लेते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में प्रतिदिन सुबह और शाय या दो समय पंद्रह से तीस मिनट आपका ध्यान आपकी उपासना अवश्य करेंगे हे परमेश्वर हम इस संकल्प को पूरा कर सकें ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबको सादर नमस्ते